हर साल की तरह लोग भगवान श्री रूप में जो आविर्भाव हुए थे उस महिला में पूजा पाठ और भजन इत्यादि में है आप सबको याद भी है कितनी बार हम लोग स्मरण करें सबको अध्यात्मिक दिशा में आगे चलने के लिए जरूर सहायता उद्यान पाटी पदार्थ किए थे क्योंकि उनकी तबियत बहुत खराब था कैंसर लोगों में आक्रांत हुए थे शिक्षा सुविधा के एवं वायु परिवर्तन के लिए उनको है सुंदर बगीचा के साथ एक पर ग्रह करते हैं लेकिन सिर्फ हटी बच्चा तक कुछ नहीं था शरीर में उड़ नहीं पाते थे लेकिन उस दिन जनवरी अठारह सौ छियासी थोड़ा मौसम भी अच्छा था महीने रहते थे दूसरे हाँ महीने उस समय तो से लेकिन जब उन्होंने देखा नीचे बहुत लोग सब उनको साथ जाने के के लिए तैयार उन्होंने किसी दायित्व फिर ऊपर चले गए क्यों जानते थे श्याम से वापसी के पहले सब साफ करना फिर सब ठीक करना सब उस समय के अंदर उनको करना है इसलिए वो अपना कर्तव्य में चले गए श्याम से धीरे धीरे पैदल में आ रहे थे अचानक उन्होंने देखा इधर उधर बहुत लोग बैठे थे उसके अंदर उन्होंने गिरीश चंद्र घोष रामचंद्र युद्ध वगैरह भी एक जगह पे बैठे थे एक पेड़ के नीचे तो उन्होंने खड़ा हो गया उन लोग को देखे लोग भी तुरंत सब उनके पास नजदीक आ गए श्यामदेव अचानक गिरीश घोष के पूछा गिरीश तुम इसके अंदर क्या देखा क्या समझा हर जगह पे तुम ऐसे वैसे बोल रहे हैं तो मीनिंग, व्हाट डिड यू सी इन दिस हमेशा उन्होंने मैं मेरा ऐसे कोई अहंकारिक शब्द व्यवहार नहीं करते थे उन्होंने तो बोला इसके अंदर तुमने क्या देखा क्या समझा हर जगह पे तुम ऐसे ऐसे बोल रहे हैं तो गिरिश घोष हर जगह में उसी समय बोलना शुरू किया था श्री राम स्वयं भगवान आविर्भूत तो हुए आए धरती पे तो जैसे उन्होंने बोला गिरीश कोश तुरंत एक क्षण भी अपेक्षा नहीं किया न हो के, हाँ चोड़ के गदगद चित में बोलने लगा जिसके बारे में व्यासार वाल्मीकि पूरी तरह बोल नहीं पाया मैं इतनी तुच्छ एक व्यक्ति हो मैं क्या इसलिए उन्होंने वाल्मीकि तो रामचंद्र के बारे में उन्होंने रामायण लिखे थे व्यासदेव तो महाभारत पुराण में श्री कृष्ण के बारे में लिखे थे तो गिरीश कोष माला ये दोनों तो आपके बारे में संपूर्ण रूप से लिख नहीं पाए मैं क्या बोलो अर्थात राम एवं कृष्ण दोनों एक साथ होके क्ष रूप में इस धरती पर आए हुए यही उन्होंने बोलना चाहता था से तुरंत जब उन्होंने वही अवस्था थोड़ा उतर के आए बोले मैं क्या अधिक क्या बोलूं, आप सबको चैतन्य हो जाए तो लेकिन उस समय उनकी मुखोमंडल की आभा ज्योति रोशनी और उनकी चेहरा देखे सब इतने प्रभावित हो गए भक्त लोग सब समझ लिए आज उन्होंने कुछ विशेष कांड घोटाने के लिए आए हैं क्योंकि कुछ समय पहले उन्होंने किसी को बोला था यहां से जाते पहले बाजार में सबको सामने मैं पूरा मृत तोड़ के सबको प्रकट करके जाऊंगा तो उन्होंने क्या सब समझा मालूम नहीं है सबको अंदर एक अद्भुत परिवर्तन अनुभव करने लगा सारे जगह एक आध्यात्मिक एक भाव में भरा हो गया। तो सब क्या किया धीरे धीरे आके उनको प्रणाम करने लगे लेकिन उसके पहले सब भक्त लोग ऐसी निर्णय लेते हैं नहीं जब तक उनके शरीर ठीक नहीं होता तब तक पैर नहीं छूएंगे लेकिन उतने साहब बोल गए सब उनकी चोर के प्रणाम करने लगे जैसे प्रणाम किया हरण चंद्र मोहन से शुरू हुआ ठाकुर में स्पर्श करके तमाम चैतन्य हो जाए ऐसे बोलने लगा तुरंत हर भक्त कुछ ना कुछ ऐसे आध्यात्मिक अनुभूति अनुभव करने लगे बाद शरत महाराज लीला प्रसंग में लिखे हैं बहुत लोग इस पास में बातचीत किया इसके बारे में पूछा रामलाल दादा दादाजी वहां उपस्थित है ठाकुर की भतीजा उन्होंने बोला उस दिन की पहले में जब भी मैं ध्यान करने बैठता था कभी पैर दर्शन होता था तो मुखमंडल दर्शन होता था देवता को विष्ट मूर्ति का मुंह देख पाता तो पैर देख पाता था लेकिन उस सिंह संपूर्ण रूप से एक चैतन्यमय जा मूर्ति में दर्शन किया तो किसी ने ऐसे अपना इष्ट की दर्शन किया किसी ने अशु विसर्जन करने लगे से जयकार करके बहुत चिल्लाने लगे आ जाओ कहा हो सब आ जाओ सब आ जाओ एक करके चारी तरह जयकार करने लगे बहुत एक सुंदर एक वातावरण बहुत एक आभाव सृष्टि हुआ तो जितने लोग एक दो व्यक्ति छोड़ के सबको श्राम ऐसे पक्ष स्थल में स्पर्श किया ऐसे उन्होंने कहा चैतन्य हो जाए अच्छा सब ऐसे कुछ अनुभव किए लिखते हैं ऐसे उनको एक साथ ऐसा करना है कभी हम लोग देखा पहले कभी कभी उनका घर पे कोई आते थे बहुत ही व्याकुल चित्ते कुछ प्रार्थना करते थे उसका उन्होंने कुछ करने का लुक देखा लेकिन इस बिना विचार जो भी आ जाए सबको ऐसे करे क्या तो तो तो अद्भुत हम लोग देखा समझ नहीं पाए तो रामचंद्रता वगैरह घटना के उन्होंने सब बोलने लगे नहीं उस दिन रामचंद्र कल्पत्र रूप में आविर्भाव हो गए हम सब तो जानते हैं स्वर्ग लोक में एक कल्पत्र वृक्ष की कल्पना है वही वृक्ष के पेड़ के नीचे जो जाके जो मांगेंगे आपका मिल जाएगा तो उसी दिन ठाकुर ऐसी कल्पतरू होके सबको ऐसी कृपा उन्होंने लेकिन लिखते हैं इसका बोलना ठीक नहीं होगा क्योंकि ठाकुर बोला कल्पत्र वृक्ष के नीचे आप जाके मांगने भी होगा लेकिन खतरनाक भी है उन्हें एक सुंदर एक कहानी ठाकुर सुना देते एक व्यक्ति बहुत ही थकावट होके कोई एक जागह भी थोड़ा विश्राम करने करने के लिए प्रयास किया था एक पेड़ के नीचे वो बैठ गए सोचा अभी तो इतना मेरा इतना थकावट लग रहा है कोई सुंदर एक अच्छे एक बिस्तर में जाए तुरंत देख ली इतना सुंदर उनका वह बिस्तर वहां आ गया तो सोचा अभी कोई तो इतना खुदा है कोई गाने के मिल जाए इतने चीज वो देखा भी कभी ऐसे चीज आए फिर बोला इतना तो मेरा पैर में दर्द है कोई सुंदरी युवती आकी कोई पैर दबा दे तुरंत एक सुंदरी भी आविर्भा हो गई ऐसे उन्होंने सब देखा तुरंत मन में डर आ गया अभी एक शेर आ जाए तुरंत एक शेर आया उनको खा लिया ठाकुर बता देते हैं इसीलिए हम सब भी कैसे क्या मांगे इसके लिए बहुत ही साधना चाहिए जानना चाहिए तो उस श्री ने ऐसे नहीं है तो जो जो मांगे ऐसे दिया सबको उन्होंने जो लायक है आध्यात्मिक जीवन में आगे जाने के लिए श्री तो कल्पतर वृक्ष की के माफिक उन्होंने ऐसे कोई विचार की बिना जो मांग रहे हैं सब दे दे ऐसे तो नहीं दिया शर्त मार कह ऐसे नहीं है उन्होंने विशेष रूप में उन्होंने आविर्भाव हुए थे उस दिन उन्होंने शरत महाराज इस घटना के लिखते हैं अभय प्रदान में आत्म प्रकाश सब भक्त को उन्होंने अभय प्रदान किया साथ साथ आत्म प्रकाश भी किया सबको सामने में कौन हूं ये घटना की क्या तात्पर्य है क्यों ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि कल्पतरु के बारे में भी श्री कहते हैं आपका पेड़ के नीचे जाना है जाके मांगना है तब मिलेगा लेकिन उस दिन ठाकुर बिना मां स्वयं आके उपस्थित होके थोड़ा भी जीवन में कुछ साधन किया थोड़ा भी कुछ अध्यात्म जीवन के प्रति किसी को लगन किसी को थोड़ा व्याकुलता है सबको उन्होंने कृपा किया इसलिए यही आपका ये समझ सकते है तो ठाकुर तो अभी देह में नहीं रहे लेकिन अभी भी श्री कृष्ण जो जिसने उन्होंने अभय प्रदान किए आत्मा प्रकाश किए उसके माध्यम में उन्होंने सबको सामने प्रकट कर दिया मैं हो, जहां भी हो आप सच्चाई से व्याकुलता से आप पुकारिये जरूर आपका जो चाहिए जीवन में आध्यात्मिक जीवन में जरूर जो आगे चलने का व्यवस्था जरूर मैं कर दूंगा इस एवं अभय क्योंकि नहीं तो वही परंपरा की क्या है? कितनी साल हो गया एक अभी तो 2017 हो गया है? एक 130 साल हो गया फिर भी हम लोग तो कभी कभी जहाँ जहाँ सच्चाई से कोई साधन करते हैं ठाकुर की उपस्थिति अनुभव करते है अभी भी ठाकुर बास सब मिलके हमेशा ही हम सबको कृपा करते रहते हैं तो उस दिन ये घटना भी आपका द्रष्टव्य है लक्षणीय है क्या है क्योंकि ठाकुर वैसे उन्होंने जो कृपा किया इसके माध्यम क्या उन्होंने बताया आपका मांगने का कोई जरूरत नहीं है आप साधन करते रहो साधन करते रहो एक अर्थ में भी हम सब मानते हैं भगवान सर्वव्यापी है सर्वज्ञ है उनके पास मांगना क्या है हम सबको जो जरूरत है खुद दे देंगे क्योंकि विशेष रूप से जो दो व्यक्तियां उस दिन जो मांगे उसके परिणाम आप देखेंगे इसीलिए अभय प्रदान करके आत्म प्रकाश ने किया उसके माध्यम में इतना भी उन्होंने समझाया आपका कुछ मांगने का जरूरत नहीं है आप साधन करते रहो उचित समय जैसे तुम्हारी जरूरत है मैं जरूर पहुंचा दूंगा क्योंकि उस दिन उपेन्द्र मुखोपाध्याय ठाकुर के पास पैसा मांगा था वो गरीब थे पैसा तो उनको हुआ लेकिन मेरी ख्याल से विशेष रूप से अध्य आध्यात्मिक जीवन में विशेष कुछ किया ऐसे मेरा मालूम नहीं है लेकिन उपेन्द्र बाबू श्री बहुत बड़ी साधिका थे बहुत साल बिनारस में रहा करके बहुत साधना की दूसरा व्यक्ति वैकुट वो पहले भी ठाकुर के पास आते थे बताते थे कि बता आप मेरा ऐसा कुछ कर दीजिए ऐसा कुछ कर दीजिए ठाकुर पहले बताते अरे मेरा तो अभी बीमार हो थोड़ा ठीक होने दो उसके बाद मैं कर दूंगा तो उस दिन उन्होंने देखा सबको ऐसे हो रहा है बोला आप मेरे को भी कुछ कर दीजिए तो ठाकुर बोला आपको तो सब हो गया अभी नया करना क्या है अब तो सब प्राप्त कर चुका है उन्हें बोला नहीं, नहीं नहीं नहीं ऐसा कुछ करिए मैं समझ पाऊं। बस तुरंत ठाकुर उनके ऐसे स्पर्श किया ठाकुर की दिव्य मूर्ति में दर्शन कर रूं जिस दिशा में मेरा आग जा रहा है उस दिशा में मैं ठाकुर की दर्शन कर रहा हूँ ऐसे करते करते करते वो दिन तो सारा दिन गया अगले दिन अगले दिन घर जाके जाकर कुछ करने का उनका क्षमता नहीं है हमेशा ठाकुर के दर्शन होता रहता है अंत में उन्होंने ठाकुर में के चरण में शरणागत होकर बोलना पड़ा ठाकुर यही अवस्था संभालना मेरा संभव नहीं है आप वापस ले लीजिए। बहुत ही बाद में अनुसूचना आया बहुत कह रहे अरे में क्या मूर्ख था क्या होता था क्यों इसे ने बताया लेकिन जैसे ही उन्होंने बताया वही अवस्था प्रसूभित हो गया लेकिन वो कहा लिखते हैं फिर भी दिन में एक बार जरूर प्रभु का मेरा दर्शन मिल जाता अभय अभय प्रदान की अंदर, प्रदान अंदर करें, आपका कुछ अलग मांगने का जरूरत नहीं होगा जहां आपके अभय स्थल है जिस शक्ति के अभय में आप जाना चाहते हैं सिर्फ उस शक्ति के चरणों में आपका जीवन समर्पित करके सिर्फ जितने सम्भव आपके तरीका जितना संभव साधन करते रहिए सिर्फ इतनी के आप तो जानते हैं, आप है, मेरा कहा जाना क्या करना सब कुछ आप जानते हैं आप ही देख लो आप ही व्यवस्था करो भी बोलने का जरूरत नहीं है सिर्फ उनका नाम लेना शरणागत होना उसी से उचित समय ठाकुर जो करना सबको कर देंगे इसलिए एक कल्पत्र दिवस विशेष रूप से भक्तों के मन में एक बहुत ही आकर्षणीय दिन रहता है क्यों कई लोग उसे समझते हैं काशीपुर में भी दो लाख लोग भक्त लोग आते हैं भक्त चोर के बाकी लोग भी आते हैं सोचते हैं आई दिन कुछ मांगो हो जाएगा लेकिन ठाकुर वैसे विषय कल्पत्रु नहीं है विषय देते रहेंगे विषय देते रहेंगे लेकिन ठाकुर के पास ऐसे विशेष रूप से अलग नहीं मांगना उचित है क्योंकि हम लोग देखा जो मांगा उनका तो दशा बहुत ही बुरा हाल हो गया क्योंकि वो सामान नहीं पाया इसलिए जो जिस समय क्योंकि आप साधन नहीं किया आपको कुछ दे दिया अब नहीं पाएंगे इसलिए साधन करके करके चुप रहना उनके चरणों में शरण लेना उनके ऊपर छोड़ देना क्योंकि उन्होंने वही उन्होंने अट्रेसो चाहिए साल में खुद की प्रकट करके बताए आप कोई सोचने का जरूरत नहीं है मैं समय समय पर आपको जो देना मैं दे दूंगा आज शुभ कल्पत दिवस में ठाकुर माँ स्वामी जी के में श्री ठाकुर जी चरणा में ही प्रार्थना हम सबको उन्होंने अध्यात्मिक जीवन की ठीक दिशा निर्देश करें पद प्रदर्शन करें सीधे हम लोग आगे चल पाए श्री राम रामकृष्ण नमस्ते